महाभारत आदि पर्व सप्तमोध्याय तपोवन और कणु के आश्रम का वर्णन तथा राजा दुष्यंत का उस आश्रम में प्रवेश वै सम्पायच तृग सहसा सबलवान राजा मृग प्रसंग वै सम्पायन जी कहते हैं राजन तदनंतर सेना और सवारियों के साथ राजा दुष्यंत ने सहसत्रों हिंसक पशुओं का वध करके एक हिंसक पशु का ही पीछा करते हुए दूसरे वन में प्रवेश किया एक एवतम बल सा समान्वत सभन श्यात मासाध्य महचुंदम समय उत्तम बल से युक्त महाराज दुष्यंत अकेले ही थे तथा भूख प्यास और थकावट से शिथिल हो रहे थे उस वन के दूसरे छोर में पहुँचने पर उन्हें एक बड़ा बहुत बड़ा ऊसर मैदान मिला जहाँ वृक्ष आदि नहीं थे ताप्यतीतमाश्रम संयुतम मन प्रहलाद जननम दृष्टिकांतम अतीवच शीतमा ऋत संयुक्त जगाम उस वृक्ष उस उसर भूमि को लांघकर महाराज दुष्यंत दूसरे विशाल वन में जा जो अनेक उत्तम आश्रमों से सुशोभित था देखने में अत्यंत सुंदर होने के साथ ही वह मन में अद्भुत आनंदोल्लास की सृष्टि कर रहा था उस वन में शीतल वायु चल रही थी वहाँ के वृक्ष फूलों से भरे थे और वन में सब और व्याप्त हो उसकी शोभा बढ़ा रहे थे वहाँ अत्यंत सुखद हरी हरी कोमल घास उगी हुई थी गयी तथा पुष्को किल निना चिल्ली का गढ़नाधितम वह वन बहुत बड़ा था और मीठी बोली बोलने वाले विविध विहंगमों के कलरों से गूंज रहा था उसमें कहीं कोकिलों की कुहूकुहू सुन पड़ती थी तो कहीं झिंगुरों की गूंज रही थी। समावृतम लक्षणा परमया युतम वहां सब और बड़ी बड़ी शाखाओं वाले विशाल वृक्ष अपने सुखद शीतल छाया किए हुए थे और उन वृक्षों के नीचे सब ओर भ्रमर मडरा रहे थे इस प्रकार वहाँ सर्वत्र बड़ी भारी शोभा थी ना पुष्पादप ना फलो नापिक ना, ना पिपा तस्मिन तस्वान भवत उस वन में एक भी वृक्ष ऐसा नहीं था जिसमें फूल और फल न लगे हों तथा भौरे न बैठे हों काटेदार वृक्ष तो वहां ढूंढने पर भी नहीं मिलता था वे गए नादितम सब और अनेकानक पक्षी चहक रहे थे भांति भाती के पुष्प उस वन के अत्यंत शोभा बढ़ा रहे थे सभी ऋतुओं में फूल देने वाले सुखद छाया युक्त वृक्ष वहां चारों ओर फैले हुए थे मनोरमृष पुनः पुनः दिवसोथ संधुर स्वरि महान धनु राजा दुष्यंत ने इस प्रकार वन को मोह लेने वाले उस उत्तम वन में प्रवेश किया उस समय फूलों से भरी हुई डालियों वाले वृक्ष वायु के झकोरों से हिल हिलकर उनके ऊपर बार बार अद्भुत पुष्प वर्षा करने लगे वे वृक्ष इतने ऊंचे थे मानो आकाश को छू लेंगे उन पर बैठे हुए मीठी बोली बोलने वाले पक्षियों के मधुर शब्द वहां गूंज रहे थे जो पाद तत्र ते साम तत्र विचित्र विचिकुसुंबरा त्र प्रभाषावनामीषु रुवंती राण मधुरां षट्पदाधुस त्र प्रदेश बहूं कुसुमोत्कमंडितान् मनसा उस वन में विचित्र करने वाले वृक्ष अद्भुत शोभा पा रहे थे फूलों के भार से झुके हुए उनके कोमल पल्लवों पर बैठे हुए मधु लोभी भ्रमर मधुर गुंजार कर रहे थे राजा दुष्यंत ने वहाँ बहुत से ऐसे रमणीय प्रदेश देखे जो फूलों के ढेर से सुशोभित तथा लता मंडपों से अलंकृत थे मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले उन मनोहर प्रदेशों का अवलोकन करके उस समय महातेजस्वी राजा को बड़ा हर्ष हुआ परस्पराश्लेष्टा खैह पादपह कुमान अशोभत वनम तत् महेंद्र ध्वज सं फूलों से लदे हुए वृक्ष एक दूसरे से अपनी डालियों को सटाकर मानो गले मिल रहे थे वे गगन वृक्ष इंद्र की ध्वजा के समान जान पड़ते थे और उनके कारण उस वन की बड़ी शोभा हो रही थी सिद्ध चारण संघ गंधर्वासरसा गड़ से नर किन्दरम सिद्ध चारण समुदाय तथा गंधर्व और अप्सराओं के समूह भी उस वन का अत्यंत सेवन करते थे वहां मत्वाले वानर और किन्नर निवास करते थे। पुष्परेणु बहु उपहेती वृंसयाम उस वन में शीतल सुगंध सुखदाय मंद वायु फूलों के पराग वहन करती हुई मानव रमन की इच्छा से बार बार वृक्षों के समीप आती थी एवं नदी कांतं वह वन मालिनी नदी के कछार में फैला हुआ था और ऊंची ध्वजाओं के समान ऊंचे वृक्षों से भरा होने के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ता था राजा ने इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त उस वन का भली भांति अवलोकन किया प्रेक्षमाणो वनम तत्ष्ट विहंगम आश्रम प्रवरम रम्यम ददर स च मनोरम इस प्रकार राजा अभी वन की शोभा देख ही रहे थे कि उनकी दृष्टि एक उत्तम आश्रम पर पड़ी जो अत्यंत रमणीय और मनोरम था वहाँ बहुत से पक्षी हर्षोल्लास हर में भरकर चहक रहे थे नाना वृक्ष समाकृ सम्वलित पावक तम तदा प्रतिमान आश्रम प्रत्यपूजयत नाना प्रकार के वृक्षों से भरपूर उस वन में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की आग प्रज्वलित हो रही थी इस प्रकार उस अनुपम आश्रम का श्रीमान दुष्यंत नरेश ने मन ही मन बड़ा सम्मान किया यति भीर्बालखिलेतम मुनिगणान्वित अग्नगारयश बहुबी पुष्प संसरण संस्रित वहाँ बहुत से त्यागी विरागी यति बालखिल्य ऋषि तथा अन्य मुनिगण निवास करते थे अनेकानेक अग्निहोत्र उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे वहां इतने फूल झड़कर गिरे थे कि उनके बिछौने से बिछ गए थे महाक्छ बृहद्य विभ्राजित मती बचित तो राजन नदीम पुण्या बड़े बड़े तृण के वृक्षों से उस आश्रम की शोभा बहुत बढ़ गई थी राजन बीच में पुण्य सलिला मालिनी नदी बहती थी जिसका जल बड़ा ही सुखद एवं स्वादिष्ट था उसके दोनों तटों पर वह आश्रम फैला हुआ था नेक पक्षे के तपोवन तत्र व्याल नयक पक्ष मृगानी में अनेक प्रकार के जल पक्षी निवास करते थे तथा तटवर्ती तपोवन के कारण उसकी मनोहरता और बढ़ गई थी वहां विषर सर्प और हिंसक वन जंतु भी सौम्य भाव अर्थात हिंसा शून्य कोमल वृत्ति से रहते थे यह सब देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई सर्वत श्रीमान प्रति सुमोहरम श्रीमान दुष्यंत नरेश अप्रतिरथ वीर थे उस समय उनकी समानता करने वाला भूमंडल में दूसरा कोई रथी योद्धा नहीं था वे उक्त आश्रम के समीप जा पहुंचे जो देवताओं के लोक सा प्रतीत होता था वह आश्रम सब ओर से अत्यंत मनोहर था दिन चाश्रम संश्लिष्टता पुण्य तोयाम तत्र जननी तननीता राजा ने आश्रम से सट कर बहने वाली पुण्यसलीला सलीला मालिनी नदी की ओर भी दृष्टिपात किया जो वहां समस्त प्राणियों की जननी सी विराज रही थी सचक्रवा कपुनिनाम पुष्पेन प्रवाहि सकिरगणा वा साम विताम उसके तट पर चकवा चकई खिलोल कर रहे थे नदी के जल में बहुत से फूल इस प्रकार बह रहे थे मानो फेन हो उसके तट प्रांत में किन्नरों के निवास स्थान थे वानर और वृक्ष भी उस नदी का सेवन करते थे पुण्यस्वाध्याय संघुष्टाम पुण्य रूप शोभिताम मतवारणसार्दूल भुजगेंद्र निषेविताम अनेक सुंदर पुलीन मालिनी की शोभा बढ़ा रहे थे वेद शास्त्रों के पवित्र स्वाध्याय की ध्वनि से उस सरिता का निकटवर्ती प्रदेश गूंज रहा था मत हाथी सिंह और बड़े बड़े सर्प भी मालिनी के तट का आश्रय लेकर रहते थे भगवतः काश्यप महात्म आवरम रम्य तट पर ही कश्यप गोत्री महात्मा कण्व वह उत्तम एवं रमणीय आश्रम था वहां महर्षियों के समुदाय निवास करते थे नदी माँश्रम दृष्ट्वा दृष्टवाश्रम पदम तथा चकारा भी प्रवेश आश्रम आश्रम को देखकर राजा ने उस समय उसमें प्रवेश करने अलंकृत दीपवत्या मालिन्याम्य तीर या नर गंगये वोपशोभितम गोपोभितापु से युक्त तथा सुनम्य तट वाली मालनी नदी से शोभित वह आश्रम गंगा नदी से शोभायम भगवान नरनारायण के आश्रम स जान पड़ता था मत्त बर्ण संघुष्टम प्रविवेश महत्वनम तत्स चैत्र रथ प्रख्यम समुपेत नरष अतीव गुण संपन्नम निर्देश्य वर्चसा महर्षि काश्यप द्रष्टुमण तपोधन ध्वजे नियम स्वसा संबाधा पदतीगजकुलावस्थाप्य वनद्वार सेनामृत तन्नंतर नरश्रेष्ठ दुष्यंतने दुष्य उत्तम गुणों से संपन्न कश्यप गोत्री महर्षि तपोधन कण्व का जिनके तेज का वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता था दर्शन करने के लिए कुबेर के चैत्र रथवन के समान मनोहर उस महान वन में प्रवेश किया जहां मतवाले मयूर अपने केकाध्वनि फैला रहे थे वहां पहुंचकर नरेश ने रथ घोड़े हाथी और पैदलों से भरी हुई अपनी चतुरंगणी सेना को उस तपोवन के किनारे ठहरा दिया और कहा मुनिमज द्रष्टुम गी तपोधनम काश्यप स्थीयतागमनम मम सेनापति और सैनिकों मैं रजोगुण रहित तपस्वी महर्षि कश्यप नंदन कण्व का दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में जाऊंगा अब तक मैं वहां से लौट न जाऊं आऊँ तब तक जब तक मैं वहां से लौट न आऊं तब तक तुम लोग यही प्रक्ष्यम स्वरह इस प्रकार आदेश दे नरेश्वर दुष्यंत ने नंदन वन के समान सुशोभित उस तपोवन में पहुंचकर भूख प्यास को भुला दिया वहां उन्हें बड़ा आनंद मिला सामो राजिंगानी सोपनीय नाधिपुरोहित सहायच जश्रम उत्तम वे नरेश मुकुट आदि राजचिन्हों को हटाकर साधारण वेशभूषा में मंत्रियों और पुरोहितों के साथ उस उत्तम आश्रम के भीतर गए दिदीक्षुस्त मृथिम तपो राशि व्यय ब्रह्मलोक लोक प्रतीका साम आश्रम सोभिष्पोदीत संघुष्टम वहाँ ये तपस्या के भंडार अविकारी महर्षि कर्ण का दर्शन करना चाहते थे राजा ने उस आश्रम को देखा मानो दूसरा ब्रह्मलोक ही नाना प्रकार के पक्षी वहाँ कलरव कर रहे थे भ्रमरों के गुंजने गुंजन से सारा आश्रम गूंज रहा था ऋचो बफवृत मुख्यम पद क्रम सुश्रा व मनु व्याघ्र वितते स्वीकर्म सो श्रेष्ठ ऋग्वेदी ब्राह्मण पद और क्रमपूर्वक ऋचाओं का पाठ कर रहे थे नरश्रेष्ठ दुष्यंत ने अनेक प्रकार के यज्ञ संबंधी कर्मों में पढ़ी जाती हुई वैदिक ऋचाओं को सुना यज्ञ विच यजुर्ोभित मधुर साम गीतभत व्रत भारुंड शामम गीता अथर्वशिशोदतम सुनियत शुशुभेशदाश्रम यज्ञ विद्या और उसके अंगों की जानकारी रखने वाले यजुर्वेदी विद्वान भी आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले सामवेदी महर्षियों द्वारा वहाँ मधुर स्वर से सामवेद का गान किया जा रहा था मन को संयम में रखकर नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले सामवेदी और अथर्वेदी महर्षि भारुण्ड संज्ञक साम साम मंत्रों के गीत गाते और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे जिससे उस आश्रम की बड़ी शोभा होती थी अथर्ववेद प्रवराह पुय शाम गाहता स्म पद क्रम युताम तुते श्रेष्ठ अथर्वेदी विद्वान तथा पुगय्ञी नामक साम के गायक सामवेदी महर्षि पद और क्रम सहित अपने अपने संजता का पाठ करते थे शब्द संस्कार संयुक्त हे बृहदेषापर हि ना दिज नादित सभ श्रीमान ब्रह्म लोकवापरह दूसरे द्विज शब्द संस्कार से संपन्न थे वे स्थान करण और प्रयत्न का ध्यान रखते हुए संस्कृत वाक्यों का उच्चारण कर रहे थे इन सबके तुम्ल शब्दों से गूंजता हुआ वह सुन्दर आश्रम ब्रह्मलोक के समान सुशोभित होता था यज्ञस क्रम शिक्षा विसार गये ना यम विज्ञान संपन्न वेद पार गयी नाना वाक्य समा समुवाय विशारद विशेष कार्यवृद्धि मोक्षधधर्म पाण स्थापनाक्षेप सिद्धांत परता शब्द छंदो निरुक्त काल ज्ञान विशारद्यकर्मा गुण्च कार्य पक्षिवात च व्यासग्रंथ सामश्रित नानाशास्त्रस्राव स्विमी लोकायतीक मुख्य समन्ता दनुनादीतम की रचना के ज्ञाता क्रम और शिक्षा में कुशल न्याय के तत्व और आत्माुभव से संपन्न वेदों के पारंगत परस्पर विद्वत विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनेक वाक्यों की एक वाक्यता करने में कुशल तथा विभिन्न शाखाओं की गुण विधियों का एक शाखा में संहार करने की कला में निपुण उपासना आदि विशेष कार्यों की ज्ञाता मोक्ष धर्म में तत्पर अपने सिद्धांत की स्थापना करके उसमें शंका उठाकर उसके परिहार पूर्वक उस सिद्धांत के समर्थन में परम प्रवीण व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिष तथा शिक्षा और कल्प वेद के इन छहों अंगों के विद्वान पदार्थ शुभा शुभकर्म सप्तरज तम आदि गुणों को जानने वाले तथा कार्य दृश्य वर्ग और कारण मूल प्रकृति के ज्ञाता पशु पक्षियों की बोली समझने वाले व्यास ग्रंथ का आश्रय लेकर मंत्रों की व्याख्या करने वाले तथा विभिन्न शास्त्रों के प्रमुख विद्वान वहाँ रह कर जो शब्दोच्चारण कर रहे थे उन सबको राजा दुष्यंत ने सुना कुछ लोक रंजन करने वाले लोगों की बातें भी उस आश्रम में चारों ओर सुनाई पड़ती थी तत्र तत्रिप्रेन्द्रान निशित व्रता जप हो मराण विप्रांत दरवी रहा शत्रु वीरों का संहार करने वाले दुष्यंत ने स्थान स्थान पर नियम पूर्वक उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ एवं बुद्धिमान ब्राह्मणों को जब और होम में लगे हुए देखा आसना ने विचित्री रुचिराणी मही पति प्रयत्नोपहिता स्म दृष्टि मागमत वहाँ प्रयत्न पूर्वक तैयार किए हुए बहुत सुंदर एवं विचित्र आसन देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ देवतायतना चेक्ष पूजा कृता द्विजयी ब्रह्म लोकस्थमात्मान मे ने स नृपतम द्विजों द्वारा की हुई देवालयों की पूजा पद्धति देखकर नृपश्रेष्ठ दुष्यंत ने ऐसा समझा कि मैं ब्रह्मलोक में आ पहुंचा हूँ सकाश्यप तपो गुप्त आश्रम प्रवरम शुभम नातृप्यत्माड़ो वही तपोवन गुणतम वह श्रेष्ठ एवं शुभ आश्रम कश्यप नंदन महर्षि कण्व की तपस्या से सुरक्षित तथा तपोवन के उत्तम गुणों से संयुक्त था राजा उसे देखकर तृप्त नहीं होते थे सकाश पश्च्यायतनम महाव्रत व्रतम समी तपोधन विवेश तो विवेकम शुभ महर्षि कण्ड का वह आश्रम जिसमें वे स्वयं रहते थे सब ओर से महान व्रत का पालन करने वाले तपस्वी महर्षियों द्वारा घिरा हुआ था वह अत्यंत मनोहर मंगलमय और एकांत स्थान था शत्रुनाशक राजा दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहित के साथ उसकी सीमा में प्रवेश किया ये श्री महाभारती आदि परमढ़ी संभव परमढ़ी शकुंतलोपाख्या सप्तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शंकुतलोपाख्यान विषयक सत्तरवा अध्याय पूरा हुआ